सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक पच्चीस जीवित बुद्ध ही तारते हैं दूसरा प्रश्न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 वो चाहते हैं कि तुम्हें जगा दें, उनकी करुणा चाहती है कि तुम्हें जगा दें, क्योंकि तुम जो धन इकट्ठा कर रहे हो वो धन नहीं कूड़ा करकट है तुमने जो हीरा समझे है वे हीरे नहीं है कंकड़ पत्थर है बुद्धों को साफ दिखाई पड़ रहा है कि तुम कंकड़ पत्थरों को इकट्ठे कर रहे हो समय कमा रहे हो वो तुम्हें झकझोरना चाहते वो कहते हैं जरा आंख खोल के भाई मेरे देखो ये कंकड़ पत्थर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 बुद्धों की तरफ से इसमें कुछ हैरानी नहीं पति देव दफ्तर से आकर पत्नी से बोले मुस्कुराकर ये सजधज धज ये सिंगार क्या इरादा है सरकार पति का ये संबोधन सुनकर पत्नी बोली रुवासी होकर आप में कुछ भी कहते रहिए किंतु सरकार मत कहिए हम भी अखबार पढ़ते हैं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 लगन मुहूर्त झूठ सब जिसको जागना है उसके लिए प्रत्येक पल जागने के लिए सम्यक है और जिसे सोए रहना है वह कल्प टालता जाएगा नए नए बहाने खोजता जाएगा और कल्प टालता जाएगा एक युवक ने संन्यास लिया उसके पिता आए बहुत नाराज थे पिता की उम्र होगी कोई अस्सी वर्ष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 फिर नहीं आए मुझसे कहने कि बेटे को सन्यास दे के आपने शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया क्योंकि अब किस मुंह से आए लोग चालबाज हैं लोग बेईमान हैं लोग धोखेबाज हैं दूसरों को ही धोखा नहीं देते अपने को भी धोखा देते तुम्हारी सब पूजा धोखा है तुम बदलना नहीं चाहते तुम चाहते नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्रांति हो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 घूट तुम्हारे कंठ में उतर सके जो भूल दूसरों ने की है तुम न करना और हम भूलें वही कि वही दौराए चले जाते और मजा यह है कि दूसरे जब भूलें करते हैं तो हम देख लेते जब हम भूलें करते हैं तो नहीं देख पाते जीसस को सूली जिन लोगों ने दी थी हमें दिखाई पड़ता गलत किया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 इतना ही अगर कर सको तो काफ़ी